आध्यात्मरामण अयोध्याग एकुक्ता बहुशो न स्वानंदस्तृप्लुता उवाच वचन राम ब्रह्मणा नोदिस्म्य हम रावणस्या जा रघुसतम इदानी राजाथम पितात्वाम तामिशिक्षति यदि राजसक्तों रावण न हनिष्य प्रतिज्ञाते कृताराम भारणा वई इस प्रकार कहकर और बारंबार प्रणाम कर ती नारद जी ने नेत्रों में आनन्दाश्रु भर कर कहा हे hey रघुश्रेष्ठ मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है आपका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ है किंतु अब पिता दशरथ आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं हे राम यदि राज्य में आसक्त होकर आप रावण को न मारेंगे तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा तत्सत्यम कुरराजेन्द्र सत्यसंधस्मे वही सुद्रामो नारद प्राह सस्मृत अतः हे राजेन्द्र आप उसे सत्य कीजिए क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ ही हैं नारद जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा शृणु नारद में किचित विद्यते विदिता क्वचि प्रतिज्ञात यूं करीष्येत संशय नारद जी सुनिए क्या कोई ऐसी बात भी है जिसे मैं न जानता हूँ मैंने पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मैं निसंदेह पूर्ण करूँगा किंतु काला अनुरोधेन तत्त प्रारभ्य हरिसे सर्वभूारम क्रमेणाण्डल किंतु काल क्रम से जिन, जिन का प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा उन उन दैत्यों को ही मारकर मैं क्रमशः पृथ्वी का भार उतारूँगा रावणस्य से विनाशाथम सौगंतादंडकान चतुर्दश स जुषे ता मुनिवेश रावण का वध करने के लिए मैं कल दंडकारण्य को जाऊंगा और वहां चौदह वर्ष मुनिवेश धारण कर रहूंगा सीतामिषेण तंदुष्ट शकुल ना सामम्य हम एवं राम प्रतिज्ञाते नारद प्रमोमोद उस दुष्ट को सीता हरण के मिथ से मैं कुटुम्ब के सहित नष्ट कर दूंगा रामचंद्र जी के इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर नारद जी अति प्रसन्न हुए प्रदक्षिणत्र दंडवत प्रणिपत्यतम अनुज्ञात राण य गति मुनि तदनंतर उन्होंने रामजी की तीन परिक्रमाएं की और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उन्हीं आज उनकी आज्ञा ले आकाश मार्ग से देवलोक को चले गए संवादम पठति संस्मरे द्वा यो निनिवर राम शक्तिया संप्राण्यमर तु दुर्लभ विमोक्षम कैवल्यम विरति पुरस्तर क्रमेड़ जो मनुष्य नारद और रामचंद्र जी के इस संवाद को नित्य भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता या स्मरण करता है वह वैराग्य पूर्वक क्रमशः देवताओं को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है यीमद्आ्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या प्रथम सर्ग